ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ थाष्य था। रत्न प्रभा के रचयिता ने इस अधिकरण के प्रारंभ में अधिकरण के वस्तु निर्देशात्मक मंगल आचरण के लिए एक श्लोक बनाया है उस श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं अब ये जो शास्त्र यौनित्व तो अधिकरण है इसका विचार भाष्कर भगवान ने दो प्रकार से किया है एक तो चेतन प्रकृतिक यह जगत है ऐसा बताने वाले जन्मादि अधिकरण के द्वारा जगत के कारण ब्रह्म में सर्वज्ञत्व अर्थात सूचित किया उसमें दृढ़ता लाने के लिए सर्वज्ञता ब्रह्म निरतिशय सर्वज्ञ है इसे बताने के लिए यह बताना है कि ब्रह्म करता है इस वेद का भी सर्वाभाषक वेद का भी उस दृष्टि से एक विचार प्रथम वर्णक में भाष्कार भगवान करेंगे शास्त्र यौनित्व अधिकरण का और लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि कहा जाता है तो जिज्ञास ब्रह्म का द्वितीय वर्णक में बताया गया लक्षण तो जगजन्मादि कारण तवरूप लक्षण ज्ञात होने पर ब्रह्म साधक प्रमाण की जिज्ञासा होती है तो जगत जन्मादि कारणत्व लक्षण से लक्षित ब्रह्म का निश्चाय प्रमाण कौन है ऐसी तो प्रमाण की जिज्ञासा होने पर प्रमाण विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए जगत कारण ब्रह्म का निश्चाय प्रमाण दिखाने के लिए यह तृतीय वर्णक प्रारंभ हो रहा है शास्त्र अधिकरण रूप इस रूप में भी इस शास्त्र अधिकरण का द्वितीय वर्णक में विचार भगवान भाष्यकार ने किया है तो दो प्रकार से शास्त्र अधिकरण का विचार होने से दो वर्णक इस अधिकरण के हैं। और दोनों वर्णकों का विस्तार से स्वरूप भाष्य में अवगत होगा संक्षिप्त स्वरूप को दोनों वर्णकों के अनुसार शास्त्रित्व तो अधिकरण के बताने के लिए दो दो श्लोकों की रचना भारती तीर्थ जी महाराज ने की है वे प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो श्लोक और द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए दो श्लोक ऐसे चार श्लोक यहां भाष्य तथा सूत्र के बीच में छिपे हुए हैं तो पहले हम लोग प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो श्लोकों का उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे फिर भाष्य के अनुसार प्रथम वर्णक का विस्तृत स्वरूप देखेंगे और बाद में द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का अर्थ होगा तो पहले दो श्लोकों का उच्चारण कर लें न कर्तृ ब्रह्म कर्त्री न कर्त तत् वियाचे निकर्तना कर्तनीश्वसीता निं पूर्वसा्य सर्वभाषी वेद से कर्तृत्वात सर्वविद तो प्रथम वर्णक के अनुसार शास्त्रोनित्व अधिकरण की रचना व्यास जी ने की है द्वितीय वर्णक से अर्थात सूचित जगत कारण ब्रह्म में सर्वज्ञत्व को दृढ़ करने के लिए तो शास्त्र अधिकरण से कैसे ब्रह्म के आर्थिक सर्वज्ञत्व की दृढ़ता सिद्ध हो रही है इसे स्पष्ट करने के लिए बृहदारण्य उपनिषद में आया हुआ जो वाक्य है भूतस्य एतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः अहत्भूत निःश्वस इसे सामेद इस अधिकरण का समझना विषय प्रथम के अनुसार इस अधिकरण का विषयभूत वर्ण्युसारधिक विषयभूतुति होगा अस्य महतो भूतस्य एतद् इत्यादि और इस निश्वसीदुर्वेद इधरवाक्यूत का अर्थ अर्थ इसमें अस्य महतो भूतस्य में भूत शब्द का तो है वस्तु। तो सिद्ध सिद्ध वस्तु वस्तु ब्रह्म भूत शब्द सत्य अर्थ को बताता है इसलिए भूत, भूत, भूत का अर्थ निकलेगा सत्यस्य। और सत्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के अनुसार ब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्राशित के अनुसार ब्रह्म सत है और वह महान है निरत महतो महत्व मह्याुति उसे कहती है इसलिए वो भी महत शब्द भूत शब्दित जो सद्ब्रह्म है उसका विशेषण है निरत इसे व्यापक महान शब्द का अर्थ निकलेगा और अश्य शब्द बता रहा है प्रकृत और प्रकृत है वहां पर ब्रह्म इसलिए महतो महत्वभूत का अर्थ निकलेगा प्रकृत महान सद्र से ब्रह्म का यह ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्वांग अथर्ववेद निश्वास के तरह अनायास निष्पन्न कार्य है जैसे श्वासोच्वास प्राणियों का कार्य है लेकिन उसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता प्राणियों को प्राणियों से अनायास होने वाला कार्य है निश्वास ऐसे वेद बनाने के लिए परमेश्वर को प्रयास नहीं करना पड़ा परमेश्वर के अप्रयत्न से यानी अल्प प्रयत्न से अनायास सिद्ध हुआ वेद निष्पन्न हुआ ऐसा यह वाक्य बताता है तो इसको विषय बना करके संशय हो रहा है तो संशय बताया जा रहा है इस वाक्यार्थ को विषय बना करके वेदस्य कर्त ब्रह्म ब्रह्म वेदस्य कर्त न वेदस्य ऐसा संशय बोधक वाक्य वाक्यन्वय करिए कि ब्रह्म वेदस्कृ न वनि अथवा ब्रह्म वेदस्थ ये संशय है कि अश्य महत्वभूत इस यह वाक्य ऋग्वेदादिका श्वासोश्वास का, स्वास का कर्ता जैसे प्राणी होते हैं ऐसा अनायास कर्ता का ब्रह्म नहीं है या है ये वाक्य क्या बता रहा है इस प्रकार का हुआ संस है तो पूर्व पक्षी बताते हैं यहां के पूर्व पक्षी होंगे कि वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है ये प्रथम विकल्प पूर्व पक्ष है ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है वाला तो पूर्व पक्ष को बताने के लिए ये वाक्य है कि तत कर्त न न कर्तृ ये जो प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में अंतिम तीन पद हैं पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है संशय वाक्य से वेदस्य को ले तो तत् यानी ब्रह्म वेदस्य कर्त न ये प्रथम कोटि जो संशय अंत पाती है वो, वो पूर्व पक्ष है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, है? है। अपौरुष ही मानता है वेद अपौरुष हैं, लेकिन ईश्वर का कार्य है ये वेदांती कहते हैं तो तत यानी ब्रह्म वेदस्तृ न पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु बताया जा रहा है विरूप तेवं नित्यत्व विरूपनितया उत्तरार्ध में पूरा का पूरा उत्तरार्ध पूर्व की प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताने वाला है यानी नित्यत्व कीर्तनात् वेदस्य नित्यत्व कीर्तनात् ऐसा लगाना तो वेद में नित्यत्व का कीर्तन होने से कीर्तन कहते हैं कथन को तो वेदस्य नित्यत्व कीर्तनात् अर्थ निकलेगा वेद में नित्यत्व का कथन होने के कारण वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है यह अर्थ निकलेगा कहा वो वेद में नित्यत्व बताने वाला कौन सा प्रमाण है तो कहते इसलिए विरूप नित्या वाचे वाचा ये वेद वाक्य है इसलिए स्वयं वेद वेद को नित्य बता रहा है विरूप नित्य वाचा में विरूप यह संबोधन है अलग पद है तो हे विरूप ऐसा संबोधित करके कहा जा रहा है नित्यया वाचा तो नित्या वाक से तुम स्तवन करो हाँ, हा नित्य तृतीय है वाचा भी तृतीय है तो नित्यावाक जो है नित्या वाक कौन है तो नित्यावाक है वेद वाक शब्द से वेद को लिया गया उसका विशेषण है नित्या तो नित्य वाक जो वेद है उससे तुम स्तुति प्रारंभ करो ये कहा जा रहा है तो इसमें नित्या वाक इन इस शब्द से ब्रह्म में नित्यत्व का, वेद में नित्यत्व का कथन होने से जो नित्य है वह कार्य रूप नहीं होता कर्ता तो कार्य का होता है तो वेद नित्य होने से उसका कर्ता कोई भी नहीं होगा तो ब्रह्म भी नहीं होगा तो इस प्रकार ये विरूप नित्य वाचा इत्यादि वेद वाक्य से वेद में नित्यत्व का कथन होने से वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है यह पूर्व पक्ष है तो सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक में सिद्धांत की प्रतिज्ञा है सिद्धांत की प्रतिज्ञा प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक के पूर्वार्ध में प्रथम पद में है प्रथम पद से इसके लिए ब्रह्म पद की और वेदस्य पद की अनुवृत्ति लानी है तो ब्रह्म वेदस्य वेदस्त्री जो संशय वाक्य में द्वितीय कोटि है वो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है वो द्वितीय कोटि है ब्रह्म वेदस्य कर्त इसका अर्थ है कि ब्रह्म वेद का कर्ता है ब्रह्म में वेद कर्तृत्व दिखाने के लिए हेतु हैं है उक्तेर ये पंचमेंत हेतु है निश्वसिताद्युक्तर निश्वसित न्याय से बताया जा रहा है वेद ब्रह्म का निश्वास के तरह निश्वास है का मतलब प्राणियों का निश्वास प्राणियों का कार्य है कर्ता के द्वारा होने वाला कार्य दो प्रकार का होता है एक स्वाभाविक चेष्टा से अधिक चेष्टा सापेक्ष कार्य होता है कर्ता की स्वाभाविक चेष्टा से अधिक चेष्टा की अपेक्षा से निष्पन्न होने वाला कार्य और एक होता है स्वाभाविक चेष्टा से मात्र निष्पन्न होने वाला कार्य तो जो स्वाभाविक चेष्टा से निष्पन्न होने वाल, वाला होने वाला कार्य है प्रयत्न से होने वाला कार्य है उसे कहा जाता है अनायास होने वाला कार्य बिना प्रयास के होने वाला कार्य तो निश्वास हरेक प्राणी का अपना अपना कार्य है लेकिन उसे करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता अलग से अतिरिक्त वो सहज है स्वाभाविक है निमेशोन्मेष प्राणी का कार्य है लेकिन उसे करने के लिए कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ता वो सहज हो जाता है ऐसे ही यहां ऋग्वेदादि को कहा गया कि अस्य महतो भूतस्य एक ऋग्वेदः ऋग्वेद निश्वास तो निश्वास का अर्थ है निश्वास के तरह निश्वास का मतलब निश्वास जैसे अनायास सिद्ध हैं प्राणियों से ऐसा ब्रह्म से निश्वास के तरह ऋग्वेद अनायास सिद्ध है निश्वास का मतलब निश्वास के तरह अल्प प्रयास सिद्ध है ब्रह्म के अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता वेद की निष्पत्ति में नहीं है ज प्रयत्न से हुआ है स्वाभाविक प्रयत्न से हुआ है इस दृष्टि से कहा कि ब्रह्म वेद से तो जो उदि का कथन है निश्वसित और आदि शब्द से लेना लीला, लीलासित निश्व, न्याय और लीला न्याय तत्व लीला कैवल्यम कहा जाता है जीवों को एकाद कुटिया बनाने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है तो ये चौदह भुवन वाला जो ब्रह्मांड है बनाने के लिए ईश्वर को बहुत प्रयत्न करना पड़ा होगा तो कहा नहीं ये तो ईश्वर के लीला न्याय से हुआ है सहज हुआ है तो ये ईश्वर का ईश्वर की लीला है लीला न्याय से या स्वभाव न्याय से हुआ है जैसे व्यक्ति का स्वभाव यानी अभ्यास होता है चलेगा तो पैर उठाता तो है प्रयत्न से लेकिन हाथ जो चलता है आगे पीछे होता है इसके लिए कोई प्रयत्न करता है पैर को तो पीछे वाले प्रयत्न से उठा करके आगे डालता है फिर दूसरे को उठा करके उससे आगे डालता है। लेकिन हाथ भी पैरों के साथ साथ आगे पीछे होते रहता है वो भी उसके लिए अतिरिक्त तो प्रयत्न प्रयत्न करता है क्या व्यक्ति कोई प्रयत्न नहीं करता और उल्टा उसे रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा वो स्वभाव में आ गया है ऐसा स्वाभाविक ये अनादिकाल से कितने बार ये संसार ईश्वर ने बनाया और लीन किया अपने में तो ये एक व्यक्ति कोई कार्य करता है कई बार तो फिर वो उसके अभ्यास में आ जाता है अभ्यास में आ जाता है तो सहज हो जाता है उसके लिए लीला बन जाती है तो संसार ईश्वर ने कितने बार बनाया इस अनादि संसार अनादि काल से ये संसार कई बार बना कई बार लीन हुआ है और ये हर बार ईश्वर तो अनेक नहीं है ना पूर्व कल्प को बनाने वाले ईश्वर कोई दूसरे इस कल्प को बनाने वाले ईश्वर कोई दूसरे ईश्वर तो एक ही है और एक ही ईश्वर ने इस संसार को कई बार बनाया और बिगाड़ा तो उसके लिए वो सहज हो गया है अभ्यास में आ गया है स्वभाव बन गया उनका तो इसलिए कहते हैं देवश ऐश स्वभावो ही आप्त काम का स्पृह तो भगवान अपनी माया शक्ति से इस संसार को बनाते हैं कुछ समय रखते हैं फिर लीन कर लेते हैं यह उस चेतन ब्रह्म का स्वभाव है सहज है ये यह यहाँ पर कहा गया आदि शब्द से निःश्वसित आदि उत्तेर लीला न्याय कहो स्वभाव कहो उनको लीला करने वाले जो अभिनेता होते हैं शुरू शुरू में दस पांच फिल्म बनाने के लिए तो वो करना होता होगा अभिनय करते समय प्रयास सावधानी लेकिन सैकड़ों फिल्में जिन्होंने की है फिर उनके वो अभ्यास में आ गया तो अभ्यास में आ गया तो ध्यान दिए बिना ही उनका अभिनय सहज हो जाता है वैसा ईश्वर को ईश्वर ने हरेक कल्प में पूर्व कल्प सदृश कल्प बनाया है सृष्टि बनाई है और उसमें वेद को भी पूर्व कल्पीय वेद का स्मरण करके हर कल्प में ब्रह्मा जी को वेद का वह उपदेश करते हैं प्रदान करते हैं वेद बस वेद पूर्व कल्प के जैसे ही अनुपूर्वी को वेद के याद करके ब्रह्मा जी को सुनाना शुरू में यही वेद को बनाना है कागज पेन लेकर के लिखने के लिए बैठे हो या कोई प्रेश मशीन में छपाने के लिए वेद को ईश्वर ने स्वयं ही प्रारंभ किया हो बस यो ब्रह्मानं विदधाती पूर्वं यो वे वेदांश प्रहिणोती तस्में प्रहिणती यानी दधाती तो ब्रह्मा जी को अपने प्रथम संतान के रूप में बना करके पूर्वकल्पीय वेद की अनुपूर्वी जैसी ही अनुपूर्वी को याद करके भगवान सुना देता है यही उस अनुपूर्वी में किसी भी प्रकार का बदल किए बिना सुनाना ये है वेद को बनाना तो ईश्वर का ये आ, चाहे निश्वास न्याय से कहो लीला न्याय से कहो या स्वभाव के अनुसार कहो वेद और सारा संसार बनाना है उनको आकाश बनाने के लिए या वायु को बनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा जैसे बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक कई वैज्ञानिक जो हैं एक एक वस्तु का आविष्कार करने के लिए पूरा पूरा जीवन बिता देते है तब कोई एक आध वस्तु का आविष्कार हो पाता है बहुत दिन रात लगे रहते हैं ऐसे संसार का आविष्कार करने के लिए भगवान को बहुत समय लगा होगा ये सब भी नहीं लीला न्याय से हुआ श्वासोश्वास लेने के लिए जैसे प्राणी को कुछ भी अलग से न सोचना पड़ता है न प्रयत्न करना पड़ता है अनायास हो जाता ऐसे ईश्वर से हो गया इसे निःश्वसित उक्तेर से कहा गया तो कहा फिर यदि ईश्वर की रचना वेद है तो जैसे आकाश आदि कार्य हैं तो अनित्य हैं तो वेद भी अनित्य हो जाएगा ईश्वर से बना है तो तो कार्य होने से ईश्वर में क्या वेद में अनित्यत्व ही होगा तो विरूप नित्यावाचा इसमें वाक्शब्दित वेद का नित्यत्व जो विशेषण है वह अप्रामाणिक होगा उसमें अप्रामान्य की आपत्ति आएगी ना तो कहते नहीं नित्यत्व तो भी सिद्ध हो जाएगा वेद का अभी जो गंगा जी बह रही है भागीरथी इसको मानते हैं कि नहीं हम लोग भागीरथी भागी भगीरथ के द्वारा लाई गई वो भगीरथ के द्वारा लाया गया जो जल था वो तो अभी समुद्र में भी है कि नहीं पता लेकिन प्रवाह वही है उसी प्र... इसी मार्ग से गंगा जी वहा गंगा सागर तक गई है जहां पर भगीरथ के पूर्वज साप से भस्म हो गए थे और उस मार्ग से बहने वाला आज का जल भी जैसा भागीरथ ही है भगीरथ के द्वारा लाई हुई गंगा जी ही हैं, वो प्रवाह रूप से वही जल है ये माना जाता है प्रवाह रूप से नित्यता ऐसे यहां पर कहते हैं कि पूर्व साम्यतः नित्यत्वम वेद से नित्यत्व पूर्व साम्यतः तो पूर्व कल्प में जो अनुपूर्वी थी उसी अनुपूर्वी को भगवान ने रखा है इस कल्प में भी वो बदलते नहीं है पूर्व पूर्व कल्प में जैसा वेद का क्रम था वैसा ही क्रम उत्तर उत्तर कल्प में रहता है ईश्वर निरतिशय सर्वज्ञ होने के कारण उन्हें उस क्रम का किसी भी प्रकार से कोई विस्मरण नहीं होता पुरुष बुद्धि में तो दोष होने के कारण जो पौरुषे ग्रंथ हैं महाभारत और आपका ये पुराण भाष्यादि इन सब में तो नुपूर्वी बदल सकती है श्लोक बदल सकते हैं प्रकरण भी आगे पीछे हो सकता है। किसी कल्प में महाभारत में एक लाख श्लोक हैं, तो किसी में निन्यानबे भी हो सकते हैं निन्यानबे पांच सौ भी हो सकते हैं किसी में कभी बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं ये आगे पीछे थोड़ा बहुत क्रम हो जाता है लेकिन वेद में ऐसा नहीं होता इसलिए वेद को प्रवाह रूप से वही वैसा ही होने से नित्य कहा जाता निवात स्थान पर रखा हुआ जलता दीप जैसे वो बदलती जाती है ज्योति तो लेकिन लगता है वही है ऐसे वेद पूर्व पूर्वकल्पीय वेद सदृशी कल्प में होता है उत्तरोत्तर उत्तरोत्तरकल्पीय जो भी वेद हैं वह पूर्व पूर्व पूर्वपूर्वक वेद सदृशी होने के कारण उसमें नित्यत्व का वर्णन है और यही उसकी अपौरुषयता भी है अनुपूर्वी बदलने में ईश्वर की भी स्वतंत्रता न होना ये उसकी अपौरुषयता है ईश्वर स्वतंत्र है लेकिन वेद की अनुपूर्वी को बदलने में स्वतंत्र नहीं है पूर्वकल्प के जैसा जो नहीं तो फिर उनकी सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी अनिश्वरत्व तो सिद्ध होगा ईश्वर को ईश्वरत्व को बनाए रखने के लिए जरूरी है पूर्व कल्प की जो वेद की अनुपूर्वी है उस अनुपूर्वी को जैसा था वैसा ही रखना और यही उसकी अपौरुषयता भी है नहीं तो ईश्वर को फिर सर्वज्ञ कैसे कहेंगे पूर्व कल्प में जो क्रम था वो याद ही नहीं रहा ईश्वर को तो उसका तो अज्ञानी रहा विस्मरण हुआ यदि तो सर्वज्ञता नहीं मानी जाएगी निरतिशय सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी इसलिए भी जरूरी है निरतिशय सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए भी अनुपूर्वी में वेद के बदलने की ईश्वर को स्वतंत्रता न देना इसी से सर्वज्ञता सिद्ध होती है और वेद का कर्ता ईश्वर को क्यों सिद्ध किया जा रहा है इस अधिकरण में तो ईश्वर की पूर्व अधिकरण में सूचित जो अर्थात सर्वज्ञता उसे सुदृढ़ करने के लिए यहां वेद का कर्ता ईश्वर को बताया जा रहा है ना तो इस प्रकार निश्वचितादि न्याय से ईश्वर वेद का कर्ता सिद्ध होने से क्या होगा तो कहते हैं सर्वावभासी वेदस्य कर्तृत्वात सर्वविद भवेत ब्रह्म को यहां पर भी लाना ब्रह्म सर्वविद भवेत ये प्रतिज्ञा है ब्रह्म सर्वविद होगा यानी सर्वज्ञ होगा क्यों सर्वावभासी वेदस्य कर्तृत्वात सर्वाभाषक और सर्वावभासी में निनी प्रत्यय है स्वभावार्थ वेद का स्वभाव है सील है सर्व अर्थ का प्रकाशन करना अवभासन करना ज्ञापन करना तो समस्त अर्थ को अवभाषित करना जिसका सील है का मतलब जिस ग्रंथ में सारे के सारे अर्थ प्रकाशित है ज्ञापित हो रहा है ऐसे ग्रंथ को बनाने वाला उस अर्थ को तो जानता ही है उस ग्रंथ में वर्णित अर्थों को और उससे अधिक ही ज्ञान रखता है तो वेद ही सर्वाभाषक होने से सर्वज्ञ हैं तो उसका रचयिता तो निरतिशय सर्वज्ञ होगा इसके विषय में क्या कहना है ये कैमित न्याय से सर्वाभाषक वेद का कर्तव ब्रह्म में सिद्ध होने से निरतिशय सर्वज्ञता ब्रह्म की सिद्ध होती इस दृष्टि से कहा कि वेद से कर्तृत्वात तो वेद का विशेषण है एक पद है महातक सर्वावभासी वेदस्य एक पद है अलग अलग छपा हुआ दिख रहा लेकिन पूरा एक पद है तो सर्वावभाषी वेदस्य से कर्तृत्वात ब्रह्म सर्वविद भवेत तो यह सिद्धांत रहेगा अब इस अधिकरण के भाषानुसार विस्तृत स्वरूप को देखना है तो भाष्य को पहले टीका को देखिए टीकाकार इस अधिकरण के विषय संशय पूर्व और फल को बताते हैं संगति बताई दी है इस अधिकरण की पूर्वाधिकरण के साथ या तो एक विषय तत्व संगति है या तो आक्षेप संगति है ये बता दिया था कल आगे देखिए विषय को बताने वाला जो वाक्य है वो है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् निश्वसीदों यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगी इति वाक्य विषय तो ये जो बृहदारण्य उपनिषद का वाक्य है ये है शास्त्र अधिकरण के प्रथम वर्ण का विषय प्रथम वर्णक के अनुसार विषय और आगे है। गया और संशय को बताया जा रहा है तत्क वेद हेतु ब्रह्मण सर्वज्ञत् साधयती उत न साधयती इति सन्देह तत्ने ववाक्य साधयत अने ज्ञापय सिद्धकर्ता क्या कि वेद यह कीज्ञ्य ब्रह्म के सर्वज्ञत्व को सिद्ध करता है वेद का हेतुत्व ब्रह्म में बता करके क्या ब्रह्म की सर्वज्ञता को बताता है प्रथम विकल्प उत यानी अथवा न साधेती यानी ब्रह्म में ब्र... वेद कर्तृत्व न होने से ब्रह्म की सर्वज्ञता को यह वाक्य सिद्ध नहीं करेगा इस प्रकार का संशय होने पर संशय है तो पूर्वपक्ष बताया जा रहा है त्र व्याकर वद वेदस्य पौरुषत्व मूल प्रमाण सापेक्ष अप्रामता न साधयति साधयती पूर्वपक्षे जगदेतोचेतनवासिद्धि फल तो, तो पक्षी हैं पूर्वपक्षी वैशेषिक जो जगत का कारण मानते हैं जड प्रधान को परमाणुओं को कर्म कर्मको मीमांसक ये पूर्व पक्षी रहेंगे और वे कहते हैं कि यदि वेद का कर्ता ब्रह्म को मानोगे तो जैसे व्याकरणादि है पाणी आदि के द्वारा रचित है पाणी आदि पुरुष विशेष उसके कर्ता है, है हैं व्याकरण आदि के इसलिए पौरुष हैं तो पुरुष विशेषी ही तो योगियों के अनुसार परमात्मा है जो अविद्यादि पंच क्लेष है उनसे सर्वथा रहित अविद्यादि पंच क्लेषों का जीवों में भाव रहता है अस्तित्व रहता है अविद्यादि पंचक्लेशों से युक्त पुरुष जीव अविद्यादि पंचक्लेशों से स्वभावतः ही रहित पुरुष विशेष परमात्मा ये योगियों का कथन है तो ये जो पुरुष विशेष है परमात्मा उनकी रचना व्याकरण आदि जैसे पुरुष विशेष पाणिनि आदि के आ, कार्य हैं, इसलिए पौरुषे हैं ऐसे पुरुष विशेष परमात्मा का वेद को कार्य मानेंगे तो वेद भी व्याकरण आदि के तरह पौरुषय होगा तो पौरुषे होने से जो पौरुषय वाक्य होता है उसे प्रमाण नहीं माना जाता जब तक उसका संवादक या तो प्रत्यक्ष प्रमाण या तो अनुमान प्रमाण या कोई वेद तो स्वयं अपने पौरुष होगा तो प्रत्यक्ष और अनुमान को ही मानना पड़ेगा इनमें प्रामाण्य का संपादक तो इसलिए क्या होगा कि पौरुषत्व मूल प्रमाण तो वेद मूल प्रमाण सापेक्ष होगा अपने प्रामान्य के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण से उसे अनुमोदित होना पड़ेगा तो सापेक्षत्वेन सापेक्षाण्य आपता तो इसलिए क्या होगा जैसे पौरुष वाक्य स्वतः प्रमाण नहीं है वह प्रत्यक्षादि मूलक होकर के प्रमाण बनता है। ऐसे ही वेद में भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी तो वेद में अप्रामाण्य की आपत्ति को टालने के लिए मानना चाहिए कि वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है वेद ब्रह्म ब्रह्मकर्तृक नहीं है इसलिए अश महत्वभूत से वाक्य ब्रह्म में वेद कर्तृत्व तो बता करके सर्वज्ञता ब्रह्म की नहीं बताता है यह मानना चाहिए न साधती यानी सर्वग्य, ब्रह्मत्व न साधती ये पूर्वपक्ष है तो ब्रह्म न सर्वज्ञत्व न साधयेति इति पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर जगद सिद्धि फलम जो जगत का हेतु है कारण है उसमें चेतनत्व की असिद्धि ये फल पूर्व पक्ष के मत में होगा चेतनत्व की असिद्धि वो कौन होगा तो तार्किकों के अनुसार परमाणु जगत का कारण है और वैश सांख्यों के अनुसार प्रधान जगत का कारण है अचेतन मीमांसकों के अनुसार कर्म सिद्धांत के मत में तो यह वाक्य ब्रह्म में वेद कर्तृत्व बता करके ब्रह्म की सर्वज्ञता को बताएगा सर्वज्ञता को बताएगा तो जगत का कारण ब्रह्म ही है ये वेद बताएगा तो जगत कारण में चेतनत्व की सिद्धि ये वेदांत मत में फल होगा उसे कहते हैं कि सिद्धांते तत्सिद्धि तत्सिद्धि में तत्शब्द से लेना चेतनत्व जगत, का, जगत कारण में चेतनत्व की सिद्धि ये फल सिद्धांत मत में होगा शास्त्र योनित्व अधिकरण की जन्मादि अधिकरण के साथ एक विषयत्व और आक्षेप संगति ऐसी दो प्रकार की संगति शास्त्रित्व अधिकरण की बताई गई जन्मादि अधिकरण के साथ लेकिन अधिकरण की पांच के साथ संगति बतानी होती है श्रुति शास्त्र अध्याय पाद और अधिकरण उसमें से अधिकरण की पूर्वाधिकरण के साथ बतानी होती है तो अधिकरण के साथ मात्र बताई है पाद अध्याय शास्त्र और श्रुति के साथ तो संगति बाकी है ना वो संगति बता रहे हैं अस्य वेदांत वाक्यस्य स्पष्ट ब्रह्मलिंग से वेदकर्तरी समन्वयोक्ते शास्त्र अध्याय पाद संगत तो तो ये स्पष्ट स्पष्ट ब्रह्म ज्ञापक जो ज वेदातवाक्य शब्द से ग्राह्य ये इस अधिकरण का विषयभूत विषय भूत अहत्वभूत इत्यादि ये इसका क्या हुआ तो वेद का कर्ता जो ब्रह्म है उसमें समन्वय इस अधिकरण के द्वारा बताया जा रहा है तो स्पष्ट ब्रह्मलिंगक अश भूतस्य इस वाक्य का वेद कर्ता ब्रह्म में समन्वय कर इस अधिकरण के द्वारा कहा जाने से क्या होगा कि श्रुति के साथ श्रुति से लेना अश्य महत्वभूत यह श्रुति ये भी ब्रह्म ज्ञापक है ब्रह्म का वेद कर्तृत्व रूप ज्ञापन कर रही है और शास्त्र यौनित्व अधिकरण का प्रथम वर्णक भी वेद वेदकर्ता ब्रह्म को बता रहा है तो एक विषय हो गया तो एक विषय तो संगति हो जाएगी और समन्वय अध्याय पहले तो ये पूरा श्रुति के बाद शास्त्र ब्रह्म सूत्र ग्रंथ ये ब्रह्म का ज्ञापक है और ये अधिकरण भी वेद कर्तवे न ब्रह्म का ज्ञापक बन रहा है इसलिए एक विषय तत्व संबंध ब्रह्म सूत्र के साथ भी इस अधिकरण का हुआ और फिर अध्याय समन्वय अध्याय उपनिषद वाक्यों का समन्वय बताता है ब्रह्म में और शास्त्र यौनित्व अधिकरण ने भी अश्य महत्वभूत इस उपनिषद वाक्य का वेदकर्ता के रूप में ब्रह्म में समन्वय बताया इसलिए समन्वय अध्याय के साथ भी संबंध हो जाएगा और समन्वय अध्याय में भी जो चार पाद हैं उसमें से प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय बताया जाता है और अस्य महत्व भूत यह स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य है इसका समन्वय ब्रह्म में यह अधिकरण बता रहा है इसलिए पाद के साथ भी संबंध बनेगा तो श्रुति शास्त्र अध्याय पाद इन चारों के साथ शास्त्र यौनित्व अधिकरण का एक विषयकत्व संबंध बनेगा यहां पर कहा कि अस्य वेदांत वाक्य से स्पष्ट ब्रह्मलिंगस्य वेदकर्तरी वेद कर्तरी समन्वय श्रुतिशास्त्र अध्याय पाद संगत तो कहते हैं ऐसे टीकाकार आगे कह रहे हैं कि हम प्रत्येक अधिकरण में पांचों तत्त अधिकरण की पांचों के साथ संगति नहीं कहेंगे जैसे यहां पर बताया ऐसे स्वयं समझ लेना विषय वाक्य तो बताया जाएगा उस विषय वाक्य को लेकर के श्रुति शास्त्र अध्याय पाद के साथ संबंध की स्वयं ही कल्पना करना ये आगे लिखते हैं कि एवं आपादम श्रुत्यादि संगत य तो जैसे शास्त्र यौनित्व में संगति बताई गई श्रुति शास्त्र अध्याय पाद के साथ ऐसे आपाद का मतलब है इस पाद की समाप्ति तक जो भी अधिकरण आएंगे कुल कितने अधिकरण है इस पाद में ग्यारह प्रतर्दनाधिकरण तक ये तीसरा है तीसरे तक तो बता दिया तो बचे आठ तो बाकी आठ अधिकरणों में भी ऐसी ही संगति स्वयं समझ ले अध्यता। तो एवं आ पादम श्रुत्यादि संगत उह्या। आगे कहते वेदे ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति ही उपलभ्यते सा तद उपादान ब्रह्मगतो शक्तिपूर्विका गतिपूर्विका गतावा प्रकाशन शक्तित्वातो तो ये ब्रह्म में सर्वज्ञत्व को सिद्ध करने के लिए जो हेतु बताया गया है वेद ब्रह्म का कार्य है सर्वाभाषक वेद ब्रह्म उपादानक है तो इसलिए ये कहते हैं कि वेदे ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति उपलब्ध थे वेद में अपने समस्त विषयों को प्रकाशित करने की शक्ति दिख रही है वाक्स तो नहीं दिखेगी ऐसे विवेक नेत्र से दिखेगी वेद का अध्ययन करने वाले को वेद के विषय का ज्ञान होता है अर्थ है कि वेद में अपने अर्थ का ज्ञान कराने का सामर्थ्य है शक्ति है जैसे आंख में और अपने विषय रूप तथा रूपान द्रव्य का ज्ञान कराने की शक्ति है ऐसे वेद में अपने प्रमेय का ज्ञान अपने अध्ययता को कराने की शक्ति प्रतीत हो रही है तो वेदे ही सर्वाथ प्रकाशन शक्ति उपलब्ध थे सा, यानी वो जो सर्वाथ प्रकाशन शक्ति वेद में जो दिख रही है वो तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विका तदगतावा संशय है कि वेद में अपने विषय को प्रकाशित करने की जो शक्ति है वह उसकी अपनी है या अपने कारण से आई है कार्य में दो प्रकार का सामर्थ्य होता है एक अपना और एक कारण से प्राप्त वेद में सर्वार्थ प्रकाशन सामर्थ्य अपना निजी है या कारण शक्ति से प्राप्त है कारण के द्वारा आया हुआ है का ये संशय है कि सा यानी वो वेद में प्रतीयमान सर्वाथ ओभाषण शक्ति तदउपादान ब्रह्मगत शक्तिपूर्विका तद उपादान में तत्का है वेद तो वेद का उपादान कारण जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में रहने वाली जो शक्ति है ज्ञान शक्ति तत्पूर्विका है प्रमाण में शक्ति अथवा तदगता ने वेद में अपनी ही है तो प्रकाशन शक्ति कार्यगत शक्ति प्रदीप शक्ति बीच में जो है पूर्ण विराम वो नहीं होना चाहिए तो ये प्रकाशन शक्ति ये हुआ और कार्यगतो शक्ति वा प्रदीप शक्तिवत इति वेदोपादान ब्रह्मण स्वसंबद्धः अशेष अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूपम सर्वसाक्षित ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए कार्यगत शक्तित्वात वा के पास में जो तो लगा है ना वो कौ वो पूर्ण विराम के स्थान पर होना चाहिए वहा सिद्धि के पास में ओ, शक्तित्वात प्रकाशन शक्तित्वात के पास में वो कॉमा होना चाहिए तीन विकल्प नहीं है दो ही हैं वो तो प्रतिज्ञा वाक्य हैं और उन दो प्रतिज्ञा वाक्यों में प्रतिज्ञा वाक्य दो बन रहे हैं यानी सात तदुपादान ब्रह्म गत शक्ति पूर्वी प्रकाशन शक्तित्वात और कार्यगत शक्तित्वात वा। ये तदगता के साथ ये कर लेना तो सा तदगता वा तदगता यानी तदगता में तत्शब्द से लेना वेद को हम अपनी तो अपनी शक्ति है क्या कार्यगत शक्ति होने से तदगत तद शक्ति में तदगतत्व तो को सिद्ध करने के लिए हेतु है, है कार्यगत शक्तित्व और ब्रह्म शक्ति उपादान कारण ब्रह्म शक्ति पूर्वी का वह वेद में शक्ति है इसको सिद्ध करने के लिए प्रकाशन शक्तित्वा दो प्रतिज्ञा वाक्य हैं दो हेतु है वाक्य हैं इसलिए वो जो शक, प्रकाशन शक्तित्वाद के पास पूर्ण विराम है उसके जगह कॉमा होना चाहिए यह कार्यगत शक्तित्वात वा ये वाला कॉमा यहां शक्तित्वात के पास होगा और पूर्ण विराम हट जाएगा दृष्टांत है प्रदीप शक्तिवत हा, हा, वो हमा पीछे आएगा और पूर्ण विराम हट जाएगा ब्रह्मबद्ध अशेष अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप तो इस इस से वेद का उपादान ब्रह्म होने से ब्रह्म में स्वसंबद्ध समस्त अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूप सर्वसाक्षित्व की सिद्धि होती है ही है एक हैं सर्वसाक्षि यथा यथाध्येता पूर्वक्रम इत्यादि की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्ण मद